का ही ना ना स्थिति नहीं संस्कार का है है ना सामान्य आत्म विशेष उभय वृत्तिर जाति मन संस्कार ऐसे ही <coughs> ये कहते हैं कि गुणत्व व्याप्य इतने पद नहीं देंगे तो Um, क्या हो जाएगा गुण व्याप्य व्यापी जाति व्याप्य घटा देने और आत्म विशेष गुण उभयृत्ति वृत् वृत्ति लक्षण कितने <coughs> ये कहते हैं हमें अभी गुण तो पता पता नहीं इतना पता नहीं देंगे देंगे है ना तो ये कहता है कि ये घटादी में लक्षण जाएगा सामान्य गुण आत्मा विशेष गुण तो कुछ भी हो सामान्य गुण हो कि आत्म विशेष गुण हो ये तो गुण है ना नहीं गुण है तो होने से एक गुणत्व को लेकर वो कह रहे हैं तो गुण तो होने से सामान्य गुण विशेष गुण उभय वृत्ति तो <coughs> तो उभर कह दिया से ही है। आया था। है। आ, <laughs> उसको तो तो तो तो तो उसका आधा घंटा ये ये ये करके बनाया। तो ये है। इनको केवल दीजिए सामान्य विशेष एक घट में है ना नहीं द्रव्य घटे द्रके हैुना रहेगा उसमें द्रके हाँ? में नहीं गुणा रहता तो घटे में गुण रहेगा लेकिन तो ये जो गुणा रहेगा घटे में जो गुणा रहेगा तो आपने कहा कि उभयोग गुण गुणवृत्ति तो गुण जिसमें गुण रहता है वो संस्कार है सा, सामान्य और विशेष गुण ये तो ही है, तो गुणा ही है, उभय को हमें सामान्य और विशेष कहते हैं, इसलिए उभय पद कहते हैं। तो सब सामान्य विशेष को हमें चले गुण पद ले लेंगे तो उभय का जरूरत नहीं, नहीं गुणवृत्ति है ना? जिसमें गुण का वृत्ति है तो वो क्या है संस्कार है तो घट ये द्रव्य है इसमें गुणवृत्ति है तो घट में आपका लक्षण चला गया संस्कार का लक्षण ये चला गया है ना तो इसलिए तो जाति जाति महान है ना तो गुण तो तो देखिए ये जो गुणत्व तो में रहेगा गुण रहे है ना तो गुणा में गुण तो गुण में रहेगा तो तदवाना हो जाएगा गुण गुण हो जाएगा तो इस घट में नहीं जाएगा गुणत्व क्या व्याप्य जाति है ना तो गुण चौबीस गुण में रहेगा है ना चौबीस गुण में रहेगा से, तो गुणत्व है व्यापक है है ना और हमें रूपत्व रसत्व गंधत्व ये एक एक लेंगे दो चार लेंगे तो ये हो जाएगा व्याप्य हो जाएगा तो हमें से गुणत्व व्याप्य कहेंगे अभी घटना द्या� कितना कहेंगे सामान्य विशेष गुण इसको गुण शब्द से कहने से तो गुणवृत्ति संस्कार, ना, का हो वो संस्कार <coughs> तो का है का जिसमें संस्कार तो का घट भी घट में भी संस्कार का लक्षण चला गया लेकिन हम बताएंगे गुण व्याप्य तो जाति इतना कहेंगे गुणत्व का व्याप्य तो जाति क्या हो सकता है कैसे संस्कारत्व है ना संस्कार अरे संस्कार एक गुण है है है से संस्कार है। संस्कार व्याप्ति जाती ये, ये संस्कारत्व तो संस्कार में ही रहेगा संस्कार <साँते> रहेगा तो संस्कारत्व घट में नहीं है है ना संस्कार घट में नहीं है लेकिन ये संस्कार में रहेगा दोनों तो से गुणत्व व्यापी जाती है संस्कारत्व संस्कार ये ये सब क्या है संस्कारत्व बेगा, ये व्यापी जाती है आ, ए, तो तद्वान हो जाएगा बेग भावना संस्कार स्थिति स्थापक यही है ना वेग भी संस्कार है भावना भी संस्कार है संस्कार है तो जाएगा गुण व्यापी जाति हम कह देंगे तो गुण्य जाति क्या हो जाएगा गुणत्व का व्याप्य जाति क्या हो जाएगा ये तीनों तीनों है ना तो भावनात्व तो स्थिति स्थापक तो ये भावना में ही रहे संस्कार में ही रहेगा घट में नहीं है न इसलिए कहते दे देंगे, तो उससे वो दूर हो जाएगा। यही था उसका अर्थ, ना? तो ना? ना? ना, और हम तक चले गए थे? थी कि से एक एक लाइन लाइन हो हो गई है, ना गया लास्ट अरे स्थिति स्थापक रूप अन्यत्रह आदाय न ए क्या स्थिति रूप अन्यतर तुम आदाय रूप वर्णाय स्थिति स्थापक क्या लक्षण बताया स्थिति स्थापक का क्या लक्षण है पुरानी अपनी प्रवृत्ति में आ जाना ना ना ना नहीं न नहीं ये तो पदकृत तो hmm. hmm. no? में पृथ्वी मत समत संस्कार व्याप्य जातिमत स्थित संस्कार संस्कार तो ऐसा ही ही है लक्षण, ऐसे मात्र पृथ्वी मत समित समवेद पृथ्वी मात्र समवेत का अर्थ क्या है न तो पृथ्वी मात्र शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी भिन्न है ना पृथ्वी इतर अवृत्तित्व सचिव पृथ्वी वृत्ति को पृथ्वी मात्र वृत्ति को पृथ्वी मात्र का अर्थ होता है पृथ्वी इतर पृथ्वी पृथ्वी से भिन्न जलादि है ना पृथ्वी है इतर प्रेस पृथ्वी ऐसे पृथ्वी मात्र वृति का अर्थ है पृथ्वी इतर से जो नहीं रहता है वो पृथ्वी में रहता है उसका नाम है पृथ्वी मात्र, मात्र वृति तो है न पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्या जाति स्थिति स्थापक गए तो इतना ही तो ये कहते हैं कि हम लेंगे पृथ्वी रूप अन्य अन्यतर्म, अन्यतर्म। पृथ्वी और पृथ्वी रूप तो रूपान्यतर अन्य अर्थ क्या है दो, दोनों में से एक ही है ना तो पृथ्वी और रूप अन्य इसका अर्थ क्या हो जाएगा पृथ्वी रूप अन्यतर का अर्थ क्या हो जाएगा में या रूप रूप में भी तो... रूप में भी भी तो पृथ्वी पृथ्वी अन्य अन्य दोनों के अलावा से देखो, देखो। ये, जो रूप अन्यतर ये ये ये ये जो पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी रूप रूप अन्यतर ये रहे रूप अन्यतर रहेगा में ही रहेगा अन्यतर में रहेगा तो केवल पृथ्वी में नहीं केवल अन्यतर में नहीं है ना तो इतना ही हम ये करेंगे लक्षण ये करेंगे रूप में भी इसका लक्षण चला जाएगा जैसे पृथ्वी मात्र मातृवृत्ति को हम कहेंगे अवृत्ति पृथ्वी मातृवृत्ति को तो इसी प्रकार पृथ्वी रूप अन्य तत्व अन्य तत्व का पृथ्वी रूप इतर पृथ्वी पृथ्वी अन्यतर अन्यतर इतर समझ में आता आता है नहीं है है नहीं उन्होंने तो दो लाइन में ही कह दिया एक कह दिया इसमें टिप्पणी में दे दिया पृथ्वी इतर द्रव्य अवृत्ति सती पृथ्वी वृत्तिम तथा जातिपुपनेरुक्त अर्थक पृथ्वी मात्र पृथ्वी रूप मतृवृत्ति पृथ्वीप अतर आदा ऊपर सैदे अतो जातिपो उपादन भाव पृथ्वी समवेक संस्कार व्याप्य जाति पद नहीं देंगे। जाति है ना? व्याप्य जातिमान ऐसे ही जाति मतव जामान ऐसे ही संस्कार है ना तो इतना पद नहीं जाएंगे तो ये कहते हैं रूपों में आपका पृथ्वी और रूप वो अन्यतर को लेकर रूप में अतिव्याप्ति रूप में अतिव्यक्ति पालन करने के लिए है चिंतन करने हमारे जमाने में तो बढ़ता ही नहीं कल ही आधा घंटा ये ये दोनों के लिए आधा घंटा दिया है ठीक ही हुआ सब घट गया अभी देखो फिर आप क्या बताऊंग <laughs> <laughs> तो नहीं देखो रूप अन्यतर ना अन्यतरत्व तो जो है ये क्या है अन्यतरत्व कहाँ रहेगा अन्यतर अन्य तो अन्यतर रहेगा ये दोनों का अन्यतर जो होता है बताएंगे अन्यतर का अर्थ दोनों में से कोई एक है तो तो पृथ्वी होगा मैं तो अन्य अन्यतर होगा रूप होगा है ना तो रूप में होगा होगात तो, तो जो जो पृथ्वी समवेत तो संस्कारत्व जो पृथ्वी प्रित, में रहेगा तो पृथ्वी रहे या तो रूप में रहेगा अन्यतर का ना तो पृथ्वी में अन्यतर तो है रूप में भी अन्यतर तो है तो पृथ्वी मात्र का अर्थ जैसे संस्कार संस्कार संस्कार तो तो तो में में जैसे जाती तो जाती रहता है ऐसे अन्यतर भी तो जाती रहेगी है ना ये ये अन्यतर का ए, ए शब्द का अर्थ समझिए अन्यतर का अर्थ दोनों में से एक होगा या इसमें होगा तो, <आ> <चारिए> तो, प्रिफी, प्रिफी में तो है ये हम तो ये करते हैं तो रूप में हम ले जाते हैं Ho. तो तो रूप रूप में उसको ले जाएंगे तो अन्यतर है ना जो रूप है अन्यतर है से से अन्य तोने से रूप में भी ये संस्कार जाते, जाते हैं जैसे पृथ्वी में रहता है तो ऐसे ही नहीं है तो इसमें भी आपका स्थिति स्थापित लक्षण चला गया लेकिन ये कहते हैं हमें जाति पद दे देंगे जाति कैसे तो दे। दे। ना देखो ये ये अन्यतरत्व है ना अन्यतरत्व कोई जाति नहीं है अन्यतरत्व ये जाति जाति किसको कहते हैं एक, एक एक के व्यक्ति में रहना ना, ना? एक एक के व्यक्ति तो एक एक व्यक्ति में रहने वाला जो जाति है एक तो तो व्यापक भाव को कहता है व्याप्य एवं व्यापक व्याप्य माने न्यून देश व्यापक माने अधिक देश ये, ये है अन्यतर का अर्थ तो जाति न होने के कारण लेकिन इसी प्रकार दृष्टि से रूप में अभी लक्षण स्थिति स्थापित कर जा रहा था अभी हमें जाति पद दे देंगे जाति जातिमान है ना? Hmm. तो जाति मान तो ये जाति मान hmm. नहीं है है hmm. अन्यतर तो ये जाति नहीं है तो तद्वान अन्यतर जो है वो जाति ना होने के का कारण तो उसमें रूप में, में आपका hmm. नहीं जाएगा तो समझ में hmm. आया आज पंकज नहीं, नहीं लेना <laughs> तो इस इतने ही पद दे दिया इतना ही लक्षण करवा जाति मतलब तो नहीं देंगे हाँ। तो स्थिति स्थापित इतने ही करेंगे अभी ये कहते हैं कि इतने ही लक्षण करेंगे तो रूप में अति होगा तो रूप में कैसे अतिव्याप्ति होते हैं जैसे हम कह दिया कि पृथ्वी मात्र का अर्थ बता दिया तो पृथ्वी मात्र वृति का अर्थ हो गया पृथ्वी से भिन्न में जो नहीं रहता है और पृथ्वी में ही रहता है उसका पृथ्वी मात्र मात्रवृत्ति इसका अर्थ है तो उसी प्रकार हमें लेंगे पृथ्वी रूप अन्यतर है ना वृत्ति वृति तो पृथ्वी या तो रूप ये दोनों में से किसी में रहेगा तो अनेत्रवृत्ति तो इसी प्रकार जब कहेंगे पृथ्वी वृत्ति पृथ्वी में भी वृत्ति संस्कार तो व्यापी जाती है तो पृथ्वी में तो है उसमें कोई शंका नहीं है लेकिन उसमें जो अन्य तरह पृथ्वी अन्य तरह का अर्थ होता है या तो पृथ्वी में रहेगा या तो रूपों में रहेगा तो फिर जब ये संस्कार तो व्यापिया जाती पृथ्वी में रहता है तो वो तो ठीक है हमको इष्ट ही लेकिन रूप में भी ये कहते हैं अन्यतर शब्द का अर्थ यही होता है दोनों में से एक दोनों में से किसी एक में ये संस्कार जाती रहता है तो रूप में भी संस्कार जाती रह गया तो से इसमें भी स्थिति लक्षण अन्यतर में चला गया है ना लेकिन ये कहते हैं कि अगर, अगर ऐसे भी युक्ति के द्वारा रूप में अप्रस्थित तो इसमें अगर जाति पद दे देंगे हमें जो जाति है तो जाति का अर्थ आप जानते हैं सामान्य पदार्थ है लेकिन अन्यतर जो है ये सामान्य अन्यतर तो ये जाति नहीं है लगता है कि अन्यतर तो जाति है अन्यतर में रहेगा है ना ये जाति नहीं है ये व्याप्य व्यापक भाव है न्यूनत अधिक को लेकर ये व्याप्य व्यापक भाव है तो जाति पद लेंगे तो अन्यतर रूप में रहने वाला जो व्याप्य कि मैं पृथ्वी में व्यापकत्व कि व्याप्यत्व और व्यापक ये कथन करता है तो जाति पद दे देंगे रूप, तो में तो तो रूप में तो ये संस्कार तो व्याप्य जाति नहीं है तो तर संस्कार व्याप्य तो जाति नहीं है न होने कारण रूप में वो लक्षण नहीं जाएगा इतने पद नहीं न देने से तो लक्षण जाता है रूप में तो जाति पद दे जाति मान, जाति तो रूप नहीं होगा तो है तो है ना? ना? तो तो इसलिए ये ये कहते कहते हैं हैं कि कि ही स्थिति स्थापक अन्य आदाय रूप वारणा जाती जाति पद दे दिया लेकिन इतने क्लिष्ट पद ये तर्क संग्रह में देते हैं पदकृति में इनको स्पष्ट कराना चाहिए को तो फिर और जो फालतू चीज जिसको कोई आवश्यकता नहीं है तो उसी में अनुवाद और टिप्पणी डिंकी बग ये सब क्यों देते तो उसमें समय व्यर्थ होता है ना नहीं उसको कोई नहीं पढ़ता है जब जिसको आपको समझ में आता है तो उसको क्यों पढ़ेंगे उसके लिए टिका टिप्पणी का क्या आवश्यकता है हम तो कोई टिप्पणी में नहीं गए लेकिन फिर भी कहते हैं। आप लोग कह देते हैं कि हाँ ऐसे ही तो इन इतने चीज को क्यों ये ये करते हैं तो होना चाहिए उनका ये। और जो चीज इसमें दिमाग बिल्कुल उनका दिमाग को घुसता ही नहीं है चिंतन करने के लिए अगर होता तो उन्हें टिप्पणी लिख देते हैं टिप्पणी में लिख यही यही असुविधा होता है आगे तो देखेंगे आगे और कुछ वर्षों में ये सब सब धीरे धीरे क्लिष्ट शब्द को सब उखाड़ के फेंक देंगे एकदम सरल कर देंगे ऊपर से ही न्याय शब्द उच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा तो इस प्रकार आपका ये, ये हो गया आपका संस्कार है ना इत गुणा है ना ये करें ये, ये द्रव्य कर्म भिन्न सती सामान्यवान गुण हाँ। ये पहले जब गुण हाँ गुण जब प्रकरण आरंभ करते हैं तो गुण शब्द का व्याख्या तो पहले होना चाहिए गुण क्या चीज है? है है ना? <laughs> ये पदक पद कृत्य में आरम्भ से देना चाहिए है कि तो वही ना वो अपना पांडित्य बालानम बोधा बुधाय क्रियते तर्क संग्रह <coughs> <coughs> बाल नाम बालानम बालान दुख बोधाय ऐसे ही हाँ मानते हम तो बाल है हीधित अनदित न्याय शास्त्र अधित व्याकरण तो है ही लेकिन अनदित हम बाल है लेकिन हमारे लिए कठिन से कठिन हो जाता है कठिनतर हो जाता है एक द्रव्य कर्म भिन्न भिन्न सती सामान्यवान गुण गुण का लक्षण करते हैं गुण का ये कहते हैं देखो गुण जो है हैं सामान्य ये कहेंगे तीन में रहता है ये द्रव्य गुण और कर्म ये तीन में रहेगा सामान्य ये कहते गुण का लक्षण कहते द्रव्य और कर्म द्रव्य और कर्म ये दोनों से भिन्न होकर जो वाला। तीनों में रहते द्रव्य नहीं होना चाहिए कर्म अति व्याप्ति वारणा विशेषण उपादान तो विशेषण को हटाइए है ना विशेषण क्या है सती सत्यम यह द्रव्य कर्म भिन्न भिन्न इतना पद नहीं देंगे सामान्यवान गुण गुण तो सामान्य गुण तो है और द्रव्य कर्म भी सामान्यवान है तो दोनों में चलाइए तो, <coughs> करने के लिए तब भिन्न द्रव्य कर्म भिन्न ये कहते हैं सामान्यक्ति वारण विशेष दलम तो खाली आम विशेषण पदों को द्रव्य कर्म भिन्न सती भिन्न गुण yeah. जो द्रव्य एवं कर्म से भिन्न है वो गुण है hmm. है ना न द्रव्य एवं कर्म से तो गुण भिन्न ही hmm. सामान्य आदि भी द्रव्य कर्म से भिन्न है ना नहीं hmm. yeah. तो उसमें भी चला गया hmm. सामान्य विषय समवाय अभाव इसमें भी आपका गुण कलेक्शन चला गया तो हमने लोग विशेष पद दे देंगे तो विशेष पद क्या है हाँ ये द्रव्य गुण कर्म ये तीनों सामान्य वाला है और जो चार पदार्थ रह गए वो सामान्य से रहित है तो उसमें नहीं जाएगा गुणा <coughs> इस प्रकार गुणों का द्रव्य गुण और पांच पदार्थ रह गए है हाँ, द्रव्य कर्म आ गया है ना द्रव्य द्रव्य गुणा गुणा हो गया कर्म तो नहीं हो नव्य गुण कर्म तो द्रव्य तो दो हुआ तीसरा चौथा क्या कहते हैं कर्मादि लक्षण कर्म का लक्षण कर रहे हैं अर्थ कर्मादि लक्षण प्रकरणम कर्मण किम लक्षण कर्म का क्या लक्षण है ये कहते हैं चलनात्मक कर्म जो चलनात्मक है वही कर्म है है ना क्या है <coughs> चलन का अर्थ क्या है चलन हम्म नहीं, नहीं वही क्रिया का अर्थ चलन है है न तो चलन का अर्थ क्या है आ, आ, आ, क्या बताए देखो तो उसका सरल अर्थ ये है कि स्वस्थानात प्रच्युति है ना अपना स्थान जब छोड़ता है तब चलन होता है है ना जिस स्थान में वो वस्तु है तो उससे स्खलित हो जाता है त्याग कर देता है उस स्थान को तब उसमें चलन तो आता है अगर स्थिर तो है तो स्थित रह जाएगा है ना तो इसलिए कहते हैं चलनात्मक <coughs> स्वस्थात् प्रच्युति <coughs> <coughs> तो हो जाएगा चलन <coughs> तो जब यदि भी सभी अभी पांच प्रकार गिनाएंगे तो पांचों सभी चलनात्मक है फिर भी फिर भी उन्होंने पांच विभाग कर दिया ये कहते हैं शिष्य बुद्धि विशारदार्थम वैशारद्यार्थम है ना? शिष्य का बुद्धि को बढ़ाने के लिए तो उसमें संशय ना रहे, तो इसलिए उन्होंने विवाहकरण करते हैं ऊर्ध्व देश स्वयं हेतु उत्क्षेपणम है ना? ऊर्ध्व को हमें किसी वस्तु को हम फेंक दिया ऐसे ही फेंक दिया तो अभी जिस देश में है अधो देश में है तो ऊर्ध् देश को संयोग करेगा वहां तक तो करे। जितने बल प्रयोग करके फेंक दिया तो वहां देश संयोग करके फिर नीचे आ जाएगा ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपण उत्पण यह भी एक चलनात्मक कर्म है अधो देश ऊपर रखा हुआ है तो हाँ बल गिर पड़ा तो अधो देश को संयोग किया तो शरीरस्य संयोगात है तो सायूग है, ना फैला हुआ वस्तु आप फायर को को बैठे बैठे हैं, हाथ को पसार के बैठे हैं, तो उसको समेट लिया कोई आगे बड़ ज्ये श्रेष्ठ व्यक्ति आगे गुरुदेव आगे कि कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति आगे तो फिर आप पदमास्पन में बैठ जाते हैं तो ये कहते हैं फिर शरीर है जैसे मैं बैठता हूं पर हाथ पैर दर्द करता है तो कभी कभी उल्टा पलटा कर देता हूं है ना तो इस प्रकार ये कहते हैं विप्रकृष्ट फैला देते हैं संयोग हेतु प्रसारण है ना अन्य सर्वम गमन इससे सब भिन्न जो है तो सब गमन है है ये सभी ये जो पांच भी गिनाए ये भी गमनात्मक है जब गमन नहीं है उर्धद को सहयोग करने के लिए तो जाएगा तो गमन करेगा तो भी ऊर्धदेश का सहयोग होगा ऊपर से नीचे आएगा तो उर्धदेश सहयोग करेगा तो विप्रकृष्ट हो सन्निकृष्ट हो ये सभी सभी चलनात्मक है सभी लेकिन फिर आपने इतना क्यों कहा चलनात्मक कर्म इतने कर से समझ में आता है ठीक है लेकिन थोड़ा उनका बुद्धि को करने हाँ तेज करने के लिए कि जल्दी समझ में आ जाए तो इसलिए हम विवाह कर दिया पदे कृत्य चले चल <coughs> नहीं प्रेषति स्वयं असम्भा कारण हम कर्म हाँ यहां पर देखो कर्म का लक्षण पहले से ही कर दिया ठीक है क्योंकि संयोग भिन्न सी संयोग असमवाय कारण कर्मण लक्षणम् नहीं है का से जो भिन्न होता लक्षण, है है लक्षण इतने है? लक्षण में भी दो अंश है एक विशेष अंश एक विशेषण अंश पहले किस भाग का हाँ, पहले विशेष ही रहता है जब दोष आता है तो विशेषण है ना विशेषण का प्रयोग क्या होता है संभव व्यभिचाराभ्यम विशेषण अर्थवत्व जहां संभव हो तो संभव का क्या बताया था आप कितने भी विशेषण जोड़ो वो उस सब उसमें समाज आएंगे है ना ऐसे क्या संभव तो बहुत दे सब किसमें जिसमें संभावना हाँ संभावना तो ऐसे ही कोई बताओ तो आप आप जीवन काल में जितने भी विशेषण ढूंढ ढूंढ कर आप जितने भी लगाएंगे तो फिर भी आपको कम पड़ जाएगा कौन ऐसे एक व्यक्ति का विशेषण बनाए भगवान है ना तो जितने भी विशेषण आप बनाए भगवान के लिए कृष्ण के लिए आप जितने भी विशेषण बनाए कम हो जाए क्योंकि आपका बुद्धि कितना है <laughs> एक किताब विशेषण देकर एक लिख देंगे है ना एक किताब लिख देंगे तो हो जाएगा पचास लक्ष्य विशेषण हो जाएंगे फिर भी कम है पूरा सृष्टि उन्हीं का ही है स्वयं ही है सृष्टि में हो तो कितने भी आप जीवन काल में उनका विशेषण या संभव है लेकिन कोई उसमें अंगुली उठा नहीं सकते आपको आपका नाम पर जब आप लिखते हैं ना तो लिख दीजिए तुरंत मीडिया आ जाएगा है ना भगवान आप लिख दीजिए भगवान अमक तो तुरंत आप भगवान है मीडिया आ जाएंगे है ना <coughs> मीडिया समझ रहे हैं ना अगर आपको पूछताछ करेंगे आप भगवान है लेकिन तो नहीं नहीं, नहीं यहाँ संभव नहीं है तो बहुत बच बच कर है ना बड़े बड़े लोग है जब उपाधि दी जाती है तो उनको बहुत सोच संभल सम्ब, संभाल कर उसको ग्रहण करना पड़ता है जैसे तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को ऐसे ही पुस्त थे उनका पड़ोसी वो बूढ़ा भले की गीतांजलि अच्छा तो लेख लिया उसके लिए इतना बड़ा पद्म ये क्या क्या आप सब नोवेल पुरस्कार प्राइज ये प्राप्त कर लिया क्या तुमको भगवत आत्म साक्षात्कार हुआ है तो वो बूढ़ा को मैंने उत्तर जवाब जवाब का उत्तर देने के लिए वो बच बच कर जाते हैं दौड़ा दो, दौड़ा सामने जब आते हैं देखते हैं बूढ़ा नहीं है तो निकल कर जाते थे ऐसे ही लेकिन एक दिन ऐसे समय आया आ, आया तो उनका हाव भाव देख कर अभी बूढ़ा अभी उनको भी कुछ नहीं लगा अभी बूढ़ा को डर नहीं लगा अभी बैठते बूढ़ा बैठते ही वो जाते थे और आते थे तो चाल ढाल से बोलचाल से तो बूढ़ा समझ गया अब तो कुछ भी लक्षण है अभी पूछा नहीं अभी पूछा नहीं लगा आप अब ठीक है अब तुम वो नोबल पुरस्कार के लिए अधिकारी है <coughs> तो इसलिए हम लोगों को उपाधि जो विशेषण तभी जोड़ा जाता है जब भी व्यभिचार आता है अभी इसमें विभिचार आ गया हम कहेंगे का असंभव कारण जो जो का का कारण कारण होगा, वो कर्म कहा जाएगा, है ना? तो तो तो का करन, कौन हो सकता है ये संयोग भी संयोग का असंभाग का असंभा का असंभिक कारण है समझ में आता है ना तो असमय कारण का जो लक्षण है क्या है कारण क्या असमवाण का क्या लक्षण है कारणानुबा कारण कारण अनुभाव सत्कार असमय कारण वो लक्षण जहां जहां घटेगा तो वो असम कारण है ये कहते आदि अभी देखो ये जो संयोग का असम कारण अभी संयोग होगा है ना कैसे संयोग <coughs> कर्म का लक्षण कर रहे थे है ना मैं हाथ और पुस्तक का संयोग किया इससे मेरा शरीर का और पुस्तक का साथ संयोग हुआ ना नहीं हुआ वा? का का हुआ हस्त पुस्तक संयोगात काया पुस्तक का संयोग हो गया हो गया ना नहीं ये जो ये जो हस्त पुस्तक का जो संयोग किया क्या किया तो संयोग हुआ कर्म किया तो कर्म में तो गया है ना <coughs> फिर संयोग ये जो संयोग रूपी ये संयोग एक गुण है क्रिया कर्म है है ना तो कर्म का लक्षण हम कर रहे हैं ले कर्म में तो गया तो कर्म करने के कारण ये संयोग हो गया है ना संयोग तो लक्षण चला गया तो हो गया ए, क्रिया में व कर्मों में लक्षण गया लेकिन फिर भी संयोग में तो ये हस्त और पुस्तक का जो संयोग है तो ये काय पुस्तक का संयोग का कारण है है ना काय पुस्तक का ये संयोग रूपी जो संयोग किया तो उससे क्या हुआ तो आपका कर्म का लक्षण गुण में चला गया है न तो से जैसे गुण जैसे कर्म आपने लक्षण किया तो उसमें तो संयुक्त असम असम कारण ही कर्म है जब जब हम क्रिया नहीं करते तो संयोग होता है तो अनाधिकार से ये दोनों को ऐसे ऐसे रख दो ऐसे ही पड़ा रहेंगे उसको उठाओ इसका प्रयोग करो स्वयं हो गया तो संयोग किस लिए हुआ तो कर्म किया क्रिया की तभी संयोग हो गया तो ये संयोग का असमवाय कारण क्रिया हो गया ये कहते हैं जो संयोग का असमवा कारण है उसका नाम कर्म है तो जो अपने किया तो वो वो असमवा कर्म संयोग का असमवाय कारण हो गया तो असमवा कारण होने से कर्म उसी को कहते हैं तो कर्म कर्म ही असंभव कारण बन गया तो कर्म ही कर्म का लक्षण बन गया ये लेकिन ये जो हस्त पुस्तक का हस्त पुस्तक का जो संयोग है तो काय का संयोग कैसे हो गया हाँ हा, हा, हा, ये जो गुण है ये गुण है, है तो ये जो गुण ये भी काय का संयोग ये हस्तपुस्तक का जो संयोग है तो वो कारण बन गया काय पुस्तक संयोग का uh -huh. ना? Uh -huh. तो होने से तो वो उसका असंभव कारण क्योंकि गुण गुण के प्रति कारण बनता है uh -huh. तो कौन सा कारण बनेगा असम कारण है ना? तो गुण अभी गुण के प्रति हस्त पुस्तक का जो संयोग रूपी गुण है काय पुस्तक का संयोग का जो गुण है उस गुण का ये असमभाविक कारण बन गया uh -huh. तो गुण भी असम्भिक कारण हो गया संयोग रूपी जो गुण है ये भी असमवा कारण हो गया तो संयोग का असम दो हो गया एक तो कर्म हो गया, एक है हो गया। हमको है कर्म में लक्षण जाना है लेकिन गुण में चला गया तो इसलिए हम उसको दूर नहीं कर सकते तो इसलिए हम कहेंगे संयोग भिन्न पे जो संयोग से भिन्न होता हुआ संयोग का असंभा है वही कर्म का लक्षण है तो उनसे कर्म में चले गए <coughs> हस्त पुस्तक समय सत्य संयोग तो समझो है ना अभी सत्यंत कौन है इतना ही से आ, से तो इतने घटादि वारणाय विशेष तलम अभी अभी इतना नहीं लेंगे। खाली हरिओम कंक संयोग से भिन्न जो है तो संयोग संयोग से से भिन्न भिन्न कर्म कर्म है है है ना ना नहीं नहीं में गया लेकिन इस क्योंकि संयोग ये गुणा पदार्थ है घटपटादी द्रव्य है तो उनसे भिन्न है तो उसमें भी लक्षण गया तो उन्हीं से तो हमें तो विशेष दे दीजिए लेकिन ये जो संयोग है है ना तो विशेष कौन है विशेष दम इसमें कौन है संयोग असम कारण है तो संयोग का कारण घटक नहीं हो सकता है जब भी घटक द्रव्य होने के कारण जब भी जब कब उसको कारण बनना है या तो निमित्त कारण होगा या तो संभा कारण होगा है ना तो तो हमें विशेष पद दे देंगे तो संयोग से भिन्न होता हुआ घट तो संयोग का असमवाण वो नहीं बन सकता है संयोग का संभाई कारण। है ना नहीं ये जो घट रूप, रूप, तो रूप ये घट रूप कहा रहेगा में तो घट रूप ये रूप क्या चीज़ है क्या पदार्थ है गून, और घट द्रव्य में क्या संबंध है है ना तो तो से ही घट में रहेगा तो कारण है प्रति कभी कारण नहीं होगा तो हम दे देंगे असमवाय कारण तो घट में नहीं जाएगा एक अंश में रहेगा तो विशेषण विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव घटा दी वर्ण फिर कहते ना तो एक है एक नहीं? नहीं? तो हाँ तो नीचे वैसे ही तो खाली स्वयं हेतु ऐसे ही कह देंगे तो हेतु भी तो उसमें चल रहे फिर कहते कालादि वारणा अच्छा, हाँ। असाधारणी क्योंकि कालादि जो आर्ट है क्या क्या, क्या कालादि क्या है जो सा, जो सभी क्रिया के प्रति होते हैं। इस, इसका है ईश कहा है ईश को संस्कृत ईश ईश ज्ञान इच्छा, इच्छा, इच्छा काल, काल अधिक वच प्राग प्रागभाव प्रतिबंध का अभाव कार्य साधारण स्मृत तो उन्हें से ये आठ जो है ये साधारण है तो उन्हें से काल सभी के प्रति रहेगा जिस समय में संयोग हुआ संयोग का आ, मैंने असमवा कारण बना उस काल सभी में है ना तो काल ये अवृत्तिमान पदार्थ है वृत्तिमान अर्थ सुन रहे हैं वृत्तिमान अर्थ तो क्या है है वृत्तिमान वृत्तिमान रहना वृत्ति वाला है ना भृति भृति भृति भृति भृति जैसे घूत है ये घटका इसका आधार है तो ये वृत्ति है ये वृत्तिमान है धनवान धनवान है बुद्धिमान बुद्धि वाला तो इसी प्रकार ये पृथ्वी ये घट को धारण करता है तो ये ये मान हो जाएगा ये वृत्ति हो जाएगा हुँ। हुँ? सभी पदार्थ काल में रहेंगे सभी पदार्थ काल किस में नहीं रहता है जो व्यापक होता है ना तो वो वो हाँ व्याप्य देश में नहीं रहता है व्याप्य पदार्थ व्यापक पदार्थ में रहेगा काल में सभी रहते हैं तो, तो काल किसी में नहीं रहता है तो सभी पदार्थ काल में वृत्ति है hmm. और काल किसी पदार्थ में नहीं रहता है तो काल अवृत्ति है तो अवृत्तिमान पदार्थ है काल इसे आकाश सभी आकाश में रहते हैं तो आकाश अवृत्तिमान पदार्थ है तो, तो काल सभी में रहेगा वृत्ति का मतलब आधेय वृत्ति रहना अधिकरण के साथ हाँ अधिकरण एवं आधे दोनों जब रहेंगे तो फिर वृत्ति शब्द प्रयोग होगा <coughs> तो एक काला <coughs> एक ये कालाधिवारण असमवा कारण ये असाधारण कारण तो निशे असाधारण कारण पद दे देंगे तो काल असाधारण कारण है ना नहीं नहीं ये काल सभी के प्रति सम साधारण काल अधेपण बाराण अधोदशे उसी प्रकार कालादिवारय असाधारण तो है ना दि, तो शरीर प्रसारणादि कसारणादी प्रसारणादिवारय सनिकृष्ट तो ऐसे ही है? ये कहते कहीं सन्निकृष्ट शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु जनम हाँ जाएगा। तो उसी प्रकार ये हो जाए इस सरल है कुछ नहीं इसमें है फिर ये वो कालादि बर नसाधारण ये ये पद भी देना चाहिए तो असाधारण दे देंगे हाँ ये हो गया अभी ये कहते हैं कि कर्म हो गया कर्म के बाद सामान्य आया है ये कहते हैं नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति परम सत्ता अपरम द्रव्यवादी है ना नित्यम एकम अनेकानुगतम जो नित्य है एक है और अनेक में रहता है जाती है ना सामान्य जो है एक है और नित्य ना वो नष्ट नहीं होता है जब उपाधि नष्ट हो जाता है, है ना जैसे कि हम कहेंगे ब्राह्मण ब्राह्मण व्यक्ति है तो ब्राह्मण तो उसमें जाती है है ना तो ये ब्राह्मण तो ब्राह्मण जब व्यक्ति नष्ट हो जाता है नष्ट हो जाता है उसमें रहने वाला जो जाति ब्राह्मणत्व ना ब्राह्मण ये नष्ट नहीं होता वो रहता है फिर जब व्यक्ति जब प्रकट होता है तो उसमें उसमें वो आ जाता है आ जाता है तो इनसे ये जाति नित्य है और एक ही एक ही तो नित्यम एकम अनेक और अनेक में जिस समय रहेगा एक होकर अनेक में रहेगा जैसे भगवान भगवान एक ना अनेक है एक है, एक है और एक है राम और कृष्ण तो तो होने से एक है लेकिन अनेक है। सभी हम हम कितने अनंत जीव है सभी में रहते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको ये कहते हैं बट जाएंगे तो तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो परमाणु हो जाएंगे ऐसे ही असो ऐसे ही परमाणु को विभाग करके फिर कहाँ चले जाएंगे तो फिर कुछ सत्ता ही रहे नहीं रहेगा तो बोलते हैं कि नहीं वो वो अगर होता है वो भगवान शब्द का व्याख्या वो नहीं है वो बटने पर भी अभिभाजित है सब में बट जाता है फिर भी अभिभाजित है यही भगवत शब्द का अर्थ है तो इसलिए कहते हैं नित्यम एकम अनेकानु भगवान भगवान भगवान समान समान समान सकते एकमान हाँ, हाँ। तो समान तो है है ही तो विशेष हम ये सब ये सब उपाधि से विशेष है और ये विशेष जब हट जाते हैं ना तो सामान्य रहता है है ना घटाका अनेक हम वृंदावन ने अनेक इस बिल्डिंग बना दिए है ना? तो ये कहते हैं कि ये मेरा है ये जीव है ये इसकन है ये अमुख है अमुख है, है ऐसे ही कहते हैं लेकिन इनको सब डिमोलिश कर दीजिए क्या हो जाएगा वृंदावन वृंदावन तो ऐसे ही सामान्य जब विशेष हट जाता है सामान्य ही शेष रहता है और सामान्य ही व्यापक होता है तो भगवान व्यापक नित्यम एकम एक सामान्य और ये सामान्य द्रव्य गुण एवं कर्म में रहता है और ये जो सामान्य है ना ये दो प्रकार है और एक अपर सामान्य सामान्य का अर्थ क्या है परसत्ता अपरत्व द्रव्यवादी है ना <laughs> द्रव्यवादी यह भी सामान्य है लेकिन अपर सामान्य <laughs> जो सामान्य सत्ता है कि जो सामान्य कहे सत्ता कहे जाति कहे ये दो प्रकार है एक पर एक अपर है तो है ना तो पर कैसे हैं जो द्रव्य और गुण और ये तीनों में रहेंगे ये हो जाएगा और द्रव्य में के एक -एक में केवल एक-एक रहेंगे दो में रहेंगे तो हो जाएगा अपर हो जाएंगे जैसे ना जैसे कि हमें दृष्टांत लेंगे ये पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी में रहेगी ये, ये जाती है जाती है तो पृथ्वी पृथ्वी में में भी है। तो में रहता, और रहता है तो इसी प्रकार पृथ्वी में निर्मित जितने भी पदार्थ है जितने भी पदार्थ है सभी पार्थिव पृथ्वी तो रहेगा है ना नहीं तो उस पृथ्वी हो जाएगा सभी में रह कारण हो जाएगा व्यापक और घटत केवल घट में पट में नहीं घट में नहीं पट में पटतव रहेगा मठ में मठत्व रहेगा और पृथ्वी तो सभी में घटमे पटमी मठ में पृथ्वी तो पृथ्वी तो हो गया व्यापक है ना दो वस्तु को ले लेना दोनों को कंपेयर करना तुलना करना जो अधिक देश में रहेगा वो व्यापक है और जो न्यून देश रहेगा तो सत्ता द्रव्य गुण कर्म में रहता है और कर्म अनेक प्रकार है कर्मत्व ये जाति है जाति ये न्यून देश व्यक्ति है इस प्रकार गुणत्व तो भी न्यून और द्रव्यव तो है और इनमें से दो लेंगे फिर भी वो तीनों का अपेक्षा से कम है तो से वो भी व्याप्य हो जाएगा और तीनों में रहने वाला व्यापक हो जाएगा ये कहते है, हाँ, तो है ना नित्य पद न दीजिए अनेक अनुगत संयोग अनेक में है ना नहीं अनेकार्थ तो क्या है अनेकार्थ एक से अनेक एक से अनेक मैं अनेक का अर्थ क्या एक, है एक, हाँ तो कहो ना जो एक नहीं है है ना जो एक नहीं है देखो संस्कृत में थोड़ा ये है अन्य इंग्लिश में क्या अन्य भाषा में हिंदी में तो कहीं चल जाएगा संस्कृत में आपका एक वचन दिवचन बहुवचन होता है ना एक हाँ, जो ना एक नहीं है ये दी भी है दी भी है बहुत भी है ना अनेक का अर्थ बहुत भी है दो भी है लेकिन बहुत का अर्थ दो नहीं है है ना तो उनसे तो ये कहते हैं कि संयोग अनेक में रहता है कम से कम तो दो में रहेगा ना क्योंकि संबंध ऐसे होता है द्वीष्ट होता है दो में रहेगा तो उनसे तो संयोग है तो संयोग पद अनेक में रहता है अनेक अनेक संयोग पद नहीं संयोग अनेक में रहता है लेकिन वो नित्य नहीं है जैसे ये दोनों का संयोग है ना नहीं अभी मैं तो तो इसको हटा <tinyan> तो संयोग नष्ट हो गया <tinyan> लेकिन वो नित्य नहीं है अनेकानुगत तो है है है है ना ये अनेक में रहता अनेकानुगत पर नित्य न होने के कारण तो संयोग में स्वयं नित्यम एकम अनेकानुगत ये लक्षण उसमें नहीं जाएगा इसलिए कहते हैं स्वयं का अधिवार नित्य कालाधिवार असाधारण पद <tinyan> कालादि परिमाण वारणा थी काल परिमाण है न काल आकाश दी ये सब है तो तो तो ये क्या है काल काल कितने है काल एक ही है ना आकाश एक है दिशा एक है दिशा दस दिशा कहते हैं फिर कहते हैं एक, है? एक हमारे व्यवहार के लिए हम ये करते हैं है ना हमें कहते हैं हम हमें एक चिन्हट कर दिया कि इस दिशा में पश्चिम है इस दिशा में पूर्व में है और ये उत्तर दक्षिण ऐसे ही है, हमारे व्यवहार के लिए दिशा एक है। तो इसलिए कहते काला है कालादि परिमाण बनेक ये सब अनेक आकाश आदि अनेक नहीं है एक ही है दिशा है। दिशा, दिशा शब्द का यह नहीं दिशा मतलब आकाश है हम्म तो आपको उत्तर पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये आपका व्यवहार के लिए आपने बनाए हैं है ना है ना और उसका अभांतर भेद जो है ना? चार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आठ हो गया ऊपर और अध करे दस दिशा पूर्व और चार और उनका चारे में जो अबांतर चार है आठ ये दो दस दस दिशा इतना के लिया, हजार दिशा हो सकता है तो उनमें अबांतर भेद है न तो इसलिए कहते हैं ये सब वो हमारे हमारे आ, क्या व्यवहार के लिए सुविधा के लिए हम लोगों को उसको बनाए, बनाए, जिस दिशा में हिमालय रहेगा उसको हमें उतर कहेंगे हिमालय जिस दिशा में वो उत्तर है अब हिमालय का पीछे चले जाइए तो हिमालय किस दिशा में उड़ेगा वो रहेगा हो गया ना, <दिशा> थे। <coughs> थे। ना? तो नहीं? तो हम कहते हैं उत्तर दिशा में हिमालय है ना नहीं कहते लेकिन उसका पलीपार में चले जाइए वो दक्षिण हो जाए हाँ हाँ वही है विथ रेस्पेक्ट मतलब ये सब वो सापेक्षिक शब्द है सापेक्षिक ना तो रिलेटिव ये सब रिलेटिव वाले तो कला परिमाण वाणा अनेक है अनेकती ये अनेक नहीं एक है अनेकानुगतम जस समवाय न बुद्धिम जो अनेक में रहता है ना वो समवाय सम्बन्ध से ही समझ लेना स्वरूप में नहीं संयोग नहीं है तेनाभाव अति व्यक्ति तो अत्यंत अभाव तो सभी में है ना अत्यंत <सथियों> अभाव क्या है एक अभाव है वो तो नित्य है सभी में रहेगा सभी पदार्थ में अत्यंत अभाव रहेगा अन्य अभाव रहेगा ये दोनों सभी में अत्यंत अभाव कैसे इसमें इसमें घट का अत्यंत है कैसे हम घट रख देंगे ये घट रख दिया अत्यंत अभाव कहाँ है ये कहते हैं कि जिस समय त्रयकाली के संसर्ग अवच्छिन्न नयकाली के संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव संसर्ग का अभाव तो तीनों काल में घटक घटक किस में रहता है स्वयं संबंध से रहता है समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा समवाय संबंध से घटक का भूतल में तीनों काल में नहीं रहे अभाव मिलेगा तो अत्यंत अभाव जिस संबंध से ओम पूर्ण मधुन ओम पूर्णा मूड बात खत्म हो जाएगा